नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं उनसे बातें करते हैं तो आइए आज के शो में हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं सचिन साकलकर जी हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और बचपन से ही इनको आर्ट के प्रति जो है प्यार था छः साल की उम्र से ही इन्होंने ये काम करना शुरू किया और आज एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में सभी के सामने हैं तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं से हम लोग जानेंगे उनके बारे में और आप सभी की तरफ से सचिन जी का बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे uh, इसके लिए चुना uh, मैं जो है uh, एक uh, मेरे पिता जो थे ड्राइंग एंड पेंटिंग के ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली पीएचडी की थी और उनकी पीएचडी जो है इंग्लैंड के अंदर जचने के लिए गई थी और वो उन्होंने सबसे पहले हिंदी में जो है कला का इतिहास यूरोपियन कला का इतिहास आधुनिक कला का इतिहास ऐसी किताबें हिंदी में उन्होंने ही सबसे पहले लिखी थी और वो भारतवर्ष में इस इसका इस बात के लिए जाने जाते हैं तो मुझे जन्म से ही ये रक्त में ये गुण उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ मेरे पिता ही मेरे प्रथम गुरु भी थे और उसके साथ साथ मुझे ये जो है गुण सूत्र में भी प्राप्त होने की वजह से जो है मैं चार साल की उम्र में कोयले से अपने घर की दीवारें काली पीली रंगता था और छः साल की उम्र में करीब करीब उन्होंने मुझे फिर कागज़ रंग और ये सब उन्होंने देखा कि ये तो रुकता ही नहीं बच्चा तो उन्होंने मुझे कागज़ रंग पेंसिल वगैरह ये सब जो है उन्होंने देना शुरू कर दिया और मुझे प्रोत्साहित किया काफ़ी चीज़ें वो मेरे को लागा ला के पकड़ा देते थे और मैं बैठ कर घंटों उसी के साथ रंगों के साथ खेलता रहता था काफ़ी चीज़ें ख़राब करता था लेकिन मुझे कभी किसी इस बात के लिए रोका टोका नहीं गया उसी का परिणाम ये हुआ कि जो है मैं आगे चलकर के धीरे धीरे कला के प्रति गंभीर होता चला गया और ये हालत ये थी कि जब मैं स्कूल के अंदर बड़ी क्लासों में भी जब क्लास में पढ़ाता पढ़ता था तो अपने गुरुजनों के पोर्ट्रेट अपने कापी के पीछे के पन्नों में जो है बनाया बनाता रहता था और मेरे सारे गुरुजनों को ये बात पता थी कि ये लड़का जो है आ, हमारे पोर्ट्रेट बनाता है और वो लोग भी कॉपी जांचने के बाद पीछे के पन्ने पलट के देखा करते थे और अच्छा लगता था वो जेब मोड़ फाड़ करके अपनी जेब में अपनी पत्नियों को दिखाने के लिए ले जाते थे माहौल कुछ इस तरह से हमेशा मुझे प्रोत्साहन देने वाला ही मिला मुझे कभी इस बात के लिए स्कूल में भी मार नहीं पड़ी डांटा नहीं गया तो जो है इस तरह से मैं आगे बढ़ता चला गया नमस्कार आप सुन रहे रेडी मोदा नाइन्टी पॉइंट फोर पर विशेष मुलाकात तो और आज के हमारे ख़ास मेहमान सचिन जी हैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी भी हो रही होगी कि किस तरह से उन्होंने बचपन से ही खेल के समय में उन्होंने रंगों के साथ खेलना शुरू कर दिया और उसी को अपना एक पेशा भी आज बना चुके हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में आज जाने जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपको जैसे एग्जीबिशन्स लगते हैं बहुत जगह और एक आर्टिस्ट उन्हें के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती हैं लेकिन उनके कला को देखकर जब लोग वाह वाह करते हैं या प्रशंसा करते हैं तो तब आपकी खुशी बढ़ती होगी तो सबसे पहले जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग आपके द्वारा हुई उसके बारे में थोड़ी सी बातें हमारे श्रोताओं को बताइए ये तो सब मुझे याद नहीं कि आ, अच्छा तो मेरे मेरा काम सभी सभी सारा काम ही अच्छा लगता है लेकिन हाँ ये है कि मेरे पिता जरूर आ, मंद मंद मुस्कराते थे और वही देख करके मुझे लगता था कि हाँ ये अच्छा है लेकिन स्कूल में भी फिर टीचरों ने जो है मेरे काम को सराहाना शुरू किया जन्मजात गुण होने की वजह से जो है और पिता का प्रोत्साहन किताबें और दूसरा सामान लाके देना और इस तरह की होने की वजह से जो है मुझे कुछ बच्चों से मैं थोड़ा आगे ही था ड्राइंग के मामले में कई बार ये भी हुआ कि बाल चित्रकार प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया लेकिन मुझे पुरस्कार नहीं दिया गया प्रथम पुरस्कार भी नहीं मिला वो जजेस ये कहते थे कि ये तो जो है किसी बड़े से बनवा के लाया है <laughs> और फिर बाद में जब उनको दूसरे जो आयोजक लोग होते थे वो कहा कहते थे कि नहीं भाई ये कलाकार का बेटा है और इस वजह से हमारे इसने जो है प्रतियोगिता स्थल पे ही काम किया है और इसने खुद किया है तब वो जाकर के उसको जो है एक स्पेशल पुरस्कार के रूप में देते थे लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में फिर भी नहीं देते थे <laughs> तो वो आज वो सब बातें याद करके मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ मेरा काम शुरू से ही अच्छा था आई एम नॉट सेल्फ बूस्टिंग इट बट इट वॉज लाइक दिस एक्चुअली उस वक्त तो मुझे ये एक्चुअली में इन बातों से रोना ही आता था क्योंकि मुझे पुरस्कार नहीं मिलता था <laughs> ये आज मुझे हंसी आती है इन बातों पर लेकिन वो उस समय मेरे लिए बड़े दुख की बात थी <laughs> बहुत ही अच्छा हिस्सा आपने सुना है आशा करता हूँ हमारे जब भी हम लोग बचपन की कुछ बातें याद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल चीज़ें जुड़ी होती हैं और हमारा मन जो है कहीं ना कहीं पुरस्कार के साथ जुड़ा रहता है और एक जो भी हम लोग काम करते हैं उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े होते हैं और उसको तवज्जु जब मिलता है तो खुशी तो मोस्टली हम सभी को खुशी होती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है हम लोग बड़े होने के बाद जब उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो उसकी जो खुशी है वो अलग है, अधिक है। वो अधिक होती है तो चलिए धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ को जब समझने लगते हैं तो खुशी की खुराक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में जैसे हमारे युवा साथी हैं कई बार ये लोग करियर के बारे में सोचते हैं क्या आर्टिस्टिक बनना या आर्ट के फील्ड में करियर बनाने के लिए किस तरह के स्टेप्स होने चाहिए किस तरह की बातें उनके अंदर होनी चाहिए थोड़ा सा आप इसको करियर के विधि से अगर देखा जाए इस पेशे को तो क्या आज के समय में इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं हाँ ये अगर आप इसको अपना करियर वाइज आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास यही एक मूल मंत्र है इस बात का और इसके लिए खूब जम कर लगभग पागल होने की स्थिति तक काम करने की ज़रूरत होती है और दिन रात मतलब है ना आपके दिमाग में यही भरा होना चाहिए कि वहाँ वो सुंदर पेड़ देखा था या वहाँ गली इतनी अच्छी थी वो मकान इतना प्यारा था वो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी तो मेरे को वहाँ जाके बनाना है या वो कोई सुंदर दिखा है या किसी का पोस्चर बड़ा अच्छा है तो आप उसकी स्कीचिंग कर रहे हैं उसका ड्राॅइंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है अदरवाइज़ ये मुश्किल होता है ये बात सही है कि जब हम युवा होते हैं तो उस समय थोड़ा मस्ती करने की इच्छा ज़्यादा होती है लेकिन जो है अभ्यास के बगैर आप आजकल आधुनिक कला का युग है इसलिए फिर भी छुटकारा मिल जाता है लेकिन वास्तव में अगर आपको आजीविका बनानी है सिर्फ इसी से बिना नौकरी के करना है तो पोर्ट्रेट की डिमांड्स रहती है लैंडस्केप की डिमांड्स रहती है तो रियलिस्टिक काम करने के लिए तो अभ्यास बहुत जरूरी है और आधुनिक कला भी मेरे ख्याल से तो वही ज़्यादा अच्छा करता है जो जिसका रियलिस्टिक भी अच्छा है पहले बनाना सीखें उसके बाद उसको तोड़ना सीखें तो आधुनिक कला ज़्यादा और भी अच्छी बनती है ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है लेकिन और इतिहास में भी कुछ बड़े जो चित्रकार हुए जैसे पिकासो का नाम सभी लेते हैं उनका भी रियलिस्टिक काम बहुत अच्छा था उसके बाद ही उन्होंने उसको आधुनिक कला में बदला तो ये अभ्यास तो बहुत जरूरी है उसके अलावा जो है कलाकार को निरीक्षण करना आना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति जब देखता है तो दस में से चार चीज़ों को देखता है लेकिन कलाकार जब देखता है तो पहली नज़र में ही चार की बजाय आठ चीज़ें देखता है और जब वो आठ देखता है तो छह अपने कागज़ पे उतारता है तो निरीक्षण उसको मेरा ऐसा मानना आया है कि जो है निरीक्षण उसका बहुत अच्छा होना चाहिए निरीक्षण के अर्थ ये नहीं होते हैं कि आप किसी को घूर रहे हैं बैठ करके <laughs> <laughs> उसमें बहुत ही सहजता होनी चाहिए और सहजता के साथ साथ जो है आपका और याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप कुछ आपने देखा और उसे याद करके उसे पेपर पर आपने उतारा और पेपर उतार पेपर उतार सफलता पूर्वक उतारे उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है जी सचिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं आपको तो आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अभ्यास अभ्यास अभ्यास और इसके साथ एक बात और जोड़ा आपने की कम से कम आपको जो है पागल होने स्थिति की तरफ पागल होने की स्थिति तक इसका प्रैक्टिस जो है करना चाहिए तब जाके आप इसमें एक अच्छे आजीविका का साधन तो बना सकते हैं साथ में नाम और चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिल सकता है बस यही है कि इसमें कड़ी मेहनत लगती है और वो मेहनत आपको दिल से जब आप करते हैं तो चीज़ें संभव है और हो सकता है अच्छा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा सचिन जी आपका जो पसंदीदा हिंदी फिल्मों में से कोई गाना हो तो मुझे बताइए कि वो गाना कौन सा है जो आपको बहुत पसंद तो so, फिर मैं एक पुराना जो है ब्लैक एंड वाइट फिल्म का एक गाना है आज गावत मन में रोजू ये गाना मुझे बहुत पसंद है इट इज़ अ क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग आई होप यू विल लव इट जी हाँ सचिन जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने बैजुब बावरा इस एल्बम का आपने याद किया है तो चलिए इस गीत को सुनते हैं उसके बाद फिर से सचिन जी से जुड़ते हैं और कुछ बातें हम उनसे करेंगे आर्ट से रिलेटेड आप सुना है रेडो मत बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आ, आ आज गावत मन में रोझू गे तेरी तान भगवान आज गावत मन में रोज झूं के आज गावत मन में रो झूं के तेरी तान भगवान आज गावत मन में रोलू हर गजा तो जीवन जावे जीता गायक दुनिया पावे रखियो अब मोर शान रे बात मन में लो प्रेम के कारण प्रेमी गावे तानू से पात्र पिघलावे जगत में रहीमान रे आज गावत मन में रोलू आज गावत मन में रोलू के आ, सात सुरों के मधुरा मिलन में जा दुआ जगा आजू के संगीत दात आ मैं रोऊँके आज गवतम आ आज गवतम आ आज गवतम आ आज गवतम Aja gawat man, me dariba dariba, mabari dariba, dariba dariba, mabari dariba, dariba dariba, mabari dariba, dariba dariba. Aja gawat man, me dariba dariba, mabari dariba, dariba dariba, mabari dariba, dariba dariba, mabari dariba, dariba dariba. Aja gawat man, me dooru me. Aja gawat man, dariba mabari dariba mabari dariba, dariba mabari mabari dariba, dariba dariba mabari mabari dariba. Aja gawat man, a. a uh -huh.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान सचिन जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट की जो बातें हैं बचपन से ही उनके जैसे कि पिताजी के द्वारा उनको वर्से में मिला है ऐसा मैं कह सकता हूँ एक वरदान के रूप में उन्हें प्राप्त है और चार साल की उम्र में ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को करना शुरू कर दिया था और छः साल के उम्र में उनको सारी मटेरियल पिताजी के द्वारा मिला और फिर उनसे वो खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो स्कूल लाइफ में अपने टीचर्स के पोट्रेट बनाते थे और वो भी एक अच्छा समय था उनका जो यादें उनके पास है आज भी और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कि आज इस मुकाम पे हैं जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज़ को समझ पा रहे हैं आर्ट क्या है ये उनके जहन में भरा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट होने के नाते आज के समय को देख किस तरह की पेंटिंग्स उन्हें बनाना चाहिए या आज किस तरह के पेंटिंग्स बन रहे हैं थोड़ा सा आप अपने मंथन के बारे में बताइए किस तरह की पेंटिंग बनाना चाहिए तो आ, क्या होता है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं और आ, नियम कायदों के सीखने के साथ साथ आप रियलिस्टिक सीखते हैं लेकिन उसके साथ जब आप गतिपूर्वक काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आपका अपना जो सहज गति है और जो लय है आपके शरीर के अंदर जो पूरे यूनिवर्स से जुड़ी हुई रहती है वो लय आपके बॉडी के अंदर भी होती है और वही लय जो है आ, के साथ जब आपका में मन बुद्धि और का शरीर का एक साथ बैठता है और जब आप अपने उस उस उस वक्त में जब आप काम कर रहे होते हैं तो प्राकृतिक शरीर की प्राकृतिक लय जो है वो आपके कागज़ में आपके हाथ के द्वारा प्राणवायु के साथ साथ जो है वैसे ही उतरने लगती है और उसके साथ जब ऐसा शुरू आ, शुर, ऐसा होना शुरू होता है तब आपके काम में आपकी अपनी शैली सहज रूप से बाहर आती है वही काम आपकी उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही आपको ये कार्य का नियमित अभ्यास करना होता है इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन मेडिटेशन जब शुद्ध रूप में होता है तो आप uh, शरीर के अंदर uh, केंद्र जो केंद्र हैं उनके ऊपर ध्यान स्थापित करते हैं लेकिन कलाकर्म में आपको अपने प्राण वायु के साथ साथ बाहर अपने विषय पर भी ध्यान लगाना होता है आपके पेपर पे भी ध्यान लगाना होता है आपकी पेंसिल पे भी ध्यान लगाना होता है प्लस आपके दिल और दिमाग के अंदर सामंजस्य बिठाना होता है और वो पूरा सामंजस्य इनडिरेक्टली पूरे यूनिवर्स से जुड़ा रहता है और वो प्राणवायु के थ्रू जो है झनकृत होकर के आपके पेंसिल के थ्रू होता है और उस पर काबू पाना होता है उस लाइन पर और उसी की ये एक साधना कर्म है दरअसल में ये सिर्फ इसको सहज रूप से देखा जाता है तो इसको प्रैक्टिस करके आप यूँ कह सकते हो कि ये एक टेक्निक है बट इट इज़ भारतीय और जो पूर्वी देश हैं हमारे जापान चाइना भारत और ईरान इराक के पुराने जो है उसमें इसे हमेशा ही एक साधना के रूप में देखा गया है और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार ये योग के समकक्ष है आ, लेकिन इसको दूसरे नंबर पे माना जाता है पहला तो वही होता है जो साधु संत लोग करते हैं और शरीर के भीतर ध्यान लगाते हैं ये सेकंड नंबर पे माना जाता है लेकिन इसमें भी उतना ही ज़रूरत पड़ती है ध्यान लगाने की जितना आप बाहर लगाते हैं उतना ही अपने शरीर के अंदर दिल और दिमाग पर भी लगाते हैं जी सचिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को एक आर्टिस्ट होने के नाते किस तरह से साधना होती है और साधना के माध्यम से जब चीज़ें बनने लगती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करते हैं और मैसेज भी मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने अच्छी भावनाओं को बताया कहीं ना कहीं आर्ट बनाना या पेंटिंग के साथ साथ जो है जीवन जुड़ जाता है एक योग जुड़ जाता है जहाँ पर आपकी क्षमताओं का आपकी सोच का आपकी विचारधारा का आपके विशालता का उसमें प्रदर्शन होता है और हम लोग अब जब भी जाते हैं म्यूज़ियम्स वगैरह में जाते हैं तो पेंटिंग्स देखते हैं आज भी तो कई बार सोच में पड़ जाता व्यक्ति की ये कैसे बनाया होगा तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना और उसको बनाना और उसके बारे में वो चीज़ें देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कितनी उनके अंदर विशालता है इस चित्र को बनाने के पीछे तो आशा करता हूँ आपने कभी पेंटिंग्स देखे होंगे तो ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें आपके मन मन पटल पर अभी वो चित्र आपके पास घूम रहे होंगे और जाते जाते सचिन जी मैं चाहूँगा कि एक अच्छे चित्रकार की जैसे कि हम लोग बात करते हैं या चित्रकला में आज जो चीज़ें यूज़ किया जा रहा है पेंटिंग्स वगैरह या फिर नेचुरल कलर्स वगैरह थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे श्रोता नेचुरल कलर्स तो ब, जो है ये तो पुरानी बात हो गई उस जमाने में बड़ी मेहनत के साथ जो है प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के रंगीन पत्थरों को ढूंढ करके सस्ते महंगे उनको बहुत कूट पीट करके उसकी महीन गिसाई करके इस तरह से फिर उसमें अच्छे प्रकार का गौंद मिला के या उसमें चमक पैदा करने के लिए दूसरे अंडे की जर्दी वगैरह मिला के इस तरह के कई चीज़ें बड़ी मेहनत के साथ रंग और ब्रश भी कई बार कलाकार लोग अपने हाथ से बनाया करते थे वो ज़माना तो खैर पुराना हो गया आज ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है Uh, अब जो प्राकृतिक रंग मिल रहे हैं वो भी मशीन के द्वारा घोटे हुए हैं तो वो उतना कठिन नहीं रहा है करते हैं वो भी अभी कुछ जो पारंपरिक चित्रकला का, का काम करते हैं वो लोग इस इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं अभी भी लेकिन जनरली uh, अब उसके बाद साइंस uh, ने विज्ञान ने और नए नए मटीरियल ढूंढ निकाले केमिकल कलर्स निकल गए आजकल तो जो एकोलिक uh, कलर्स यूज होते हैं वो तो प्लास्टिक बेस्ड है एक्चुअली uh, में प्लास्टिक ही है जिसको रंग में बदल दिया है उन्होंने आ, उससे ज़्यादातर लोग काम करते हैं लेकिन ऑयल कलर जो है जो बिल्कुल बेस्ट माने जाते हैं अभी भी आज की तारीख़ में एक्रेलिक्स के बजाय वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उसमें कलर के टोन्स अधिक से अधिक निकाले जाते हैं एक्रेलिक कलर में चमक ज़्यादा रहती है लेकिन टोन्स कम उतने नहीं बन पाते जितने ऑयल में बनते हैं उसके अलावा वाटर कलर तब भी उतना ही पॉपुलर था और आज भी उतना ही पॉपुलर है और वो कठिनतम माध्यम है आ, आर्टिस्ट के लिए लेकिन ऑयल पेंटिंग ऐसा है जिसमें आप बेहतरीन रिज़ल्ट पा सकते हैं गलती करने के बाद भी उसको सुधार सकते हैं दस बार सुधार सकते हैं रंग को हल्के से गहरा कर सकते हैं गहरे रंग को हल्का कर सकते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं होती जो कि एक्लिक में भी इतना पॉसिबल नहीं होता है तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे आधुनिक कलरों में एक््रेलिक रंग हैं लेकिन ऑयल पेंटिंग पुराना होने के बावजूद भी उससे बी सी पड़ेगा चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने आर्ट के बारे में बताया और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे श्रोताओं के लिए कोट करें आ, मैं ये जरूर कब बाप से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे रंग करते हैं आ, पेंटिंग करते हैं तो कृपया उनको रोके नहीं ये उनकी अभिव्यक्ति का साधन है आ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ये इट्स अ क्रिएटिविटी मे बी इट्स अ मैडनेस बट स्टिल वो क्रिएटिव है इससे कि समाज को कोई नुकसान नहीं होगा कभी भी बच्चे का जो है विकास ही होगा उस आ, विकास दो तरह के होते हैं एक तो ब, जो है मटेरियलिस्टिक होता है और एक जो है साधक के रूप में होता है तो अगर वो ड्राइंग पेंटिंग करता है तो उससे जो है बच्चों के अंदर धैर्य का गुण का विकास होता है और उसके साथ साथ साधना वाली प्रवृत्ति बढ़ती है आ, हो सकता है आप शायद अपने बच्चों को साधु संत बनाना चाहो लेकिन उसके बावजूद धैर्य का गुण जो है जीवन में बहुत काम आता है इससे बच्चा दुखी नहीं होता है किसी चीज के लिए की प्राप्ति के लिए दौड़ का हिस्सा नहीं बनता है संतोषी प्रवृत्ति आती है और उसके साथ साथ जीवन यापन भी करता है ऐसा कोई ईश्वर जब आपको पैदा करता है तो उसके लिए भविष्य भी कुछ ना कुछ तैयार करता है <laughs> तो ज़्यादातर माँ बाप बच्चों को जो है कला कम करने के लिए रोकते हैं आजकल उतना नहीं है लेकिन होता है उसके बावजूद भी सशंकित रहते हैं कि बच्चे कलाकार बनके के आगे अपना जीवन यापन किस तरह से करेंगे लेकिन इतना कठिन भी नहीं है उसके लिए बच्चों को जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए ये उनका गुण है जनजात गुण है इसीलिए वो उसमें उतरते हैं Uh, मेरा बड़ों अभिभावक से तो यही मेरी तरफ से ये रहेगा कि बच्चों को इस काम के लिए कभी ना रोके हो सके तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाए <laughs> सचिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपकी ये बातें सुनकर मुझे भी अपनी बचपन की जो है स्कूल लाइफ की मैं एक ड्राइंग का किताब लेके <laughs> पेंसिल ले जंगल में जा बैठा करता था और उसे बनाने की कोशिश करता था हालांकि वो मेरा बचपन का हिस्सा था उसके बाद तो मैं दूसरी जगह चला गया लेकिन वो बातें आपको सुनने के बाद याद आ गया है और बहुत अच्छी बात आपने बताया इसके माध्यम से बच्चों के अंदर आज के ज़माने में अगर वो बच्चा इस तरह की कुछ हरकतें करता है तो उसे करने दीजिए उसको सपोर्ट कीजिए उसको प्रोत्साहन कीजिए ताकि उसके जीवन में मूल्यों का रास ना हो मूल्य उनके जीवन बनता रहता है क्योंकि धैर्य का गुण आ जाता है समझ का गुण आ जाता है शांति का गुण आता है तो ये आज के समय की ज़रूरतें हैं हमारे जीवन में भी तो क्यों ना बच्चे अगर इन चीज़ों को बिना मेहनत किए आप उनके अंदर गुणों को संवेश करने का एक माध्यम बनते हो तो बनिए और खुश रहिए तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये तो मेरे लिए खुश है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए समझा और मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का शुक्रिया चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए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 बैठी जो सोचनी।